विशिष्टाद्वैत पद की व्याख्या चल रही है विशिष्टे अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम सप्तमी तत्पुरुष समास है विशिष्टे मतलब विशिष्टे ब्रह्मणि विद्यमान अद्वैतम अद्वैतम का यहाँ पर अभेदा विशिष्ट ब्रह्म में विद्यमान अभेद विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है श्रुति में कहा गया जो अद्वैत है ना वो द्वैत का निशेत रूप है द्वैत का अभाव रूप है तो विशिष्ट ब्रह्म में विद्यमान अभेद अभेद विद्यमान ब्रह्म और उस को क्या कहेंगे विशिष्ट अद्वैत तो यहाँ विशिष्टा क्यों ब्रह्म नहीं अभी विशिष्ट ब्रह्म में विद्यमान अभेद अभी ये तो अभेद को कहेंगे विशिष्टाद्वैत वो किस में रहेगा विशिष्ट ब्रह्म में रहेगा तो ये जो अभी विशिष्टा पद आ रहा है तो यह धर्म पर विशिष्ट पद कहीं धर्म पर अच्छा अब ध्यान देना श्रुति में कहा गया अद्वैत का निषेध रूप अद्वैत विशिष्टाद्वैत है उस धर्मी भूत ब्रह्म तथा विशिष्ट वस्तुओं की एकता है धर्मीभूत ब्रह्म धर्मी मतलब जो विशिष्ट ब्रह्म है ना तो उसमें धर्म क्या होगा धर्मी क्या होगा बोलो जब विशिष्ट ब्रह्म कहा जाता है तो धर्म क्या होते धर्मी क्या होते बताइए होतेष्ट धर्म हो गया विशिष्ट ब्रह्म क्या हो गया धर्मी धर्मी बूत ब्रह्म मतलब धर्मी रूप ब्रह्म तथा विशिष्ट वस्तु की एकता है जो धर्मी ब्रह्म है वही विशिष्ट है या कोई दूसरी वस्तु विशिष्ट है वही विशिष्ट है ना तो धर्मी भूत ब्रह्म तथा विशिष्ट वस्तु की एकता है एकता है का मतलब अभेद है किसका किसका अभेद है धर्मी भूत ब्रह्म का तथा विशिष्ट वस्तु का अच्छा तो अब देखना ऊपर क्या था विशिष्ट विशिष्ट वही नहीं करता एकता अच्छा की बात मतलब है। बिना अच्छा विशिष्ट की तो मतलब एकता की चाहिए क्यों करना नहीं फिर वो तो क्या कहेंगे विशिष्ट ही तो धर्म ही होता है ध्यान देना विशिष्ट धर्मी होता है बात सही है पर कुछ लोग पहले धर्मी कहेंगे फिर धर्म को उसका स्वरूप कहेंगे। में जो सत्यम ज्ञान है तो सत्यत्व ज्ञान क्या तो है ये उसके स्वरूप ही अतिरिक्त नहीं है जब उसको मतलब सत्यत्व वाला सत्य ज्ञानत्व वाला ज्ञान ये सब है तो कहेंगे क्या वो सधर्मक है क्या नहीं नहीं उसके स्वरूप ही है ऐसा तो वहाँ क्या हो जाता है कि अलग अलग हो जाता है इस स्थिति से ये कहा जाता है सुनो ऊपर जो तो आठ नंबर पे है ना विशिष्ट ब्रह्म में विद्यमान अभेद मतलब विशिष्ट ब्रह्म एक है कहने का क्या मतलब है विशिष्ट ब्रह्म विशिष्ट ब्रह्म एक विशिष्ट है दो नहीं है ये मतलब है विशिष्ट ब्रह्म में विद्यमान अभेद विशिष्ट ब्रह्म विद्यमान एकता अब देखना धर्मी भूत ब्रह्म तो धर्मी भूत मतलब ये चिदचित आदि विशेषण को लेकर धर्मी हो गया और जो धर्मी है वही क्या है आपकी विशिष्ट है और ये जो आप कहते हैं ना कि जो धर्मी है मतलब जो विशिष्ट वस्तु ही धर्मी होगी तो जब विशिष्ट वस्तु ही धर्मी होगी तो इससे ही एकता सिद्ध हो गई इससे क्या सिद्ध हो गई जब विशिष्ट ही धर्मी होती है तो विशिष्ट वस्तु की और धर्मी की एकता हो जाती है अब शंकर सिद्धांत में क्या होता है कि वो जगत कारण है तो जगत कारणत् तो है लेकिन जो जगत कारणत्व को फिर क्या मानेंगे ए उसका धर्म फिर वो ब्रह्म को और जगत कारण वाले को अलग अलग मानने लगेंगे सुनो स्पष्ट रूप से जगत कारणता का प्रतिपादन करती है एकम एवं और फिर बाद में है तदैक्षत उसने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं किसने संकल्प किया जो पूर्व में अद्वितीय ब्रह्म कहा गया है उसने संकल्प किया तो कहने का तात्पर्य है कि संकल्प ये ये जगत कारणत्व का ही प्रतिपादन करने वाला कौन है सदैव पर शांक्र मत में उसको जगत कारणत्व का प्रतिपादक मानते ही नहीं है वो निर्विशेष का बोध करा रही है और तदाइच कहती है श्रुति के संकल्प किया तो इसके बल पर वहां पर अविद्या माया की कल्पना करते है उपाधि की तो वहाँ पर ऐसा जो है ना कि वो एकता नहीं मानते है इस दृष्टि से थोड़ा ऐसा कहा जाता है और जब है कि धर्मी वस्तु ही विशिष्ट होती है तब तू एकता श्रोता ही सिद्ध है ठीक है तो उसी को कह रहे हैं कोई नूतनता नहीं कह रहे हैं ये और वो कहना इसलिए अनिवार्य है कि दूसरे वादी ऐसा नहीं मानते हैं अच्छा जी अब देखो अब यहाँ पर जो द्वैतवादी है ना वो भी क्या है कि देखो ये अभिनिमित उपादान कारण ब्रह्म को नहीं मानते ब्रह्म को क्या मानते हैं केवल निमित्त कारण मानते है उपादान कारण नहीं, नहीं मानते हैं तो जब उपादान कारण नहीं मानते हैं इसलिए वो चीज विशिष्ट भी उसको उस तरह का नहीं मानते धर्मी तो मानेंगे कि सत्य संकल्प वादी गुणों से विशिष्ट है ब्रम में सत्य संकल्प वादी गुणों से द्वैतवादियों के मत में वो सत्य संकल्प है सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञता गुण भी है सत्य संकल्पत्व भी गुण है जगत भी गुण है लेकिन वो क्या है कि वो उपादान कारण नहीं है इसलिए चीज चीज विशिष्ट नहीं कहेंगे तो विशिष्ट तो धर्मी भूत जो ब्रह्म है वो उसकी विशिष्ट के साथ एकता नहीं मानेंगे रामाया समझ में द्वैतवादी मत में धर्मी क्यों है जगत तो है। है तो तो कारण है तो लेकिन वो विशिष्ट नहीं है उनके यहाँ मतलब क्या है कि चीज सिर्फ विशिष्ट नहीं मानते वो क्यूँकी यदि विशिष्ट मानेंगे ना तब तो विशिष्टा द्वैत सिद्धांत आ जाएगा स्पष्ट रूप से द्वैत नहीं कह सकते है वो किसको जीव और इतना संक्षेप में समझो सिद्धांत का आधार आधार है सरीर क्या है आत्मभाव क्या विशिष्टा बताइए अंत प्रविष्टा शास्त्रा जनाना सर्वात्मा यह पृथ्व्या यह अक्सुतिष्ठन यह आत्मनितिष्ठन और देखिए न तदस्ती यद भगवान के बिना नहीं है इसलिए अद्वैत है बात है में तो अब ये जो सगीर आत्मभाव है कि अंदर प्रवेश करके वो शासन करता है नियम करता है तो इस तरह का जो है द्वैत मत में भी एकता है जगत की तो एकता है धर्मी बुद्ध ब्रह्म है लेकिन वो वहाँ पर क्या चीज अचीज से विशिष्ट नहीं कह सकते कभी भी वो विशिष्ट तो तो भी एकता तो तो तो ब्रह्म की एकता तो उनके यहाँ है पर विशिष्ट वस्तु की एकता नहीं कह सकते हैं वो क्योंकि बात पर ध्यान लेना विशिष्ट वस्तु में मानते हैं क्या ये बताइए पहले द्वैतवादी मत में विशिष्ट वस्तु मान्य क्या तो ब्रह्म की एकता होने पर भी विशिष्ट की एकताओं कभी भी नहीं कहेंगे विशिष्ट की एकता कभी भी नहीं कहेंगे विशिष्ट की एकता कहने से सिद्धांत भंग एक बड़ा दोष आ जाएगा विशिष्ट यदि माने तो विशिष्ट की एकता कह सकते हैं जब विशिष्ट नहीं मानते तो विशिष्ट की एकता नहीं कहेंगे ब्रह्म की एकता कहेंगे और ब्रह्म आपके मत में विशिष्ट है उनके मत में विशिष्ट नहीं है धर्मी होने पर भी उनके यहां विशिष्ट की एकता नहीं है ब्रह्म की एकता है तो विशिष्ट ब्रह्म की एकता नहीं है यही जो है ना विशिष्ट की तो एक तो नहीं, नहीं, नहीं एकता नहीं होना है लेकिन शरीर आत्म तो सिद्ध है ना विशिष्ट की एकता पर और यदि की एकता मानेंगे तो शरीर आत्म सिद्ध नहीं है धर्मी की धर्मी भूत ब्रह्म की और धर्मी की और ब्रह्म की एकता मानने पर क्या सिद्ध नहीं है शरीर आत्म सिद्ध नहीं है बात आती समझ में उसमें क्या है कि ये चीज अचीत क्या है स्वतंत्र सिद्ध हो रहे हैं मतलब ये शरीर आत्मभाव सिद्ध नहीं है सीधी बात ये है नहीं ये किसके हम तो सीधी बात हम आपको बताते हैं देखिए सीधी बात आपको मैं, मैंने ये बताई की द्वैत मत में शरीर आत्म भाव नहीं है जो प्रचलित द्वैत मत है मध्वाचार का मत है या शांख और न्याय मत है वेदांत की परंपरा में द्वैत मत है। किसका है मध्वाचार्य का है और ये दूसरी दार्शनिक भी न्याय न्यायिक वैसे इसके योग वाले भी द्वैतवादी कहे जाते हैं तो जो द्वैत का मतलब होता है भेद द्वैत का क्या मतलब है जो तो विशिष्टा द्वैत में भी द्वैत तो मान्य है विशेषणों का ब्रम का चिदचित का भेद तो माननी है ना तो अंतर क्या हो गया अंतर यही हो गया कि देखना यहाँ पर ब्रह्मात्मक भेद भेदमान्य है कैसा भेद भेदमान्य है अच्छा और उनके यहाँ क्या आँ कि है कि स्वतंत्र भेदमान्य है वहाँ स्वतंत्र भेद मान्य है यहाँ ब्रह्मात्मक भेद भेदमान्य है एक अंतर तो ये हो गया और दूसरा क्या विशिष्ट द्वैत में जगत और ब्रह्म में शरीर आत्मभावमान्य है उनमें शरीर आत्मभाव मान्य नहीं है और जो आप प्रश्न कर रहे हैं इस हम दस मिनट बाद उसी को पढ़ाई देते हैं अभी इसी में उसी को पढ़ाई देते हैं ये पुस्तक नहीं तो ध्यान देना यदि धर्मी बूथ ब्रह्म की धर्मी की और ब्रह्म की एकता माने तब तो को मानने है लेकिन अंदर क्या आएगा क्या नहीं सिद्ध होगा नहीं。Huh? नहीं नहीं ध्यान देना यदि धर्मी और ब्रह्म की एकता माने विशिष्ट ब्रह्म की एकता न माने धर्मी की एकता और ब्रह्म की एकता सत्य संकल्प तो सर्वज्ञता आदि धर्मो से जो विशिष्ट चेतन चेतन नहीं ले रहे हैं सत्य संकल्प सर्वज्ञता और जगत कारणवादी धर्मों से विशिष्ट है वो धर्मी हो गया और वो ब्रह्म एक है मतलब धर्मी और ब्रह्म की एकता माने धर्मी और विशिष्ट ब्रह्म की एकता ना माने तो क्या होगा शरीर शरीरी भाव सिद्ध ये बात समझिए और जब शरीर आत्मभाव जिस पक्ष में सिद्ध है उस समय क्या है की शरीर परमात्मा भी एक अब एक अभिन्न हो जाता है ना तो ये विशिष्टात्म सिद्धांत हो जाता है ये मतलब है शरीर आत्मभाव उनका प्रतिपादन नहीं उन मतों में है ना द्वैत मतों में शरीर का आत्मा प्रतिपादन तो पार्थक किसी दिखाना है जैसे तत्वसी का लेकर के नहीं करते हैं तस्वसी और तो अतत्व मसीह ऐसा कुछ करेंगे तो वो ये ये तो द्वैतवादी तो विशिष्टाद्वैत को प्रछन्न अद्वैती रहते हैं ऐसा तो ये ये यही ध्यान रखना की शरीर आत्मभाव भी आधार है विशिष्टाद्वैत का और ये राम भद्राचार्य इसको कुछ समझते नहीं है विशिष्टा विशिष्टाज के अनुसार लिख रहे हैं विशिष्टाज का परमात्मा का, परमा का कुछ भी शास्त्र नहीं हमको कुछ भी मालूम नहीं है वही पागल जी कुछ भी लिख देता है पागल कुछ पता नहीं उसको शरीर आत्म भाव आधार है इसका गीता में क्या है द्वासो लोके छोचा छरा सर्वाणी भूतानी कुटस्थो अक्षरते उत्तम पुरुषत्वन्या परमात्मा जरता यो लोकत्र आविश्य यो लोकत्रियम तीनों में लोगों में प्रवेश करके तीनों लोगों में प्रवेश कर तो यहाँ अच्छा तीनों में मतलब सभी में प्रवेश करके विभक्ति प्रवेश करके उनको धारण करता है प्रवेश करके धारण कर बात में यो लोकत्रियम आविष्य जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सभी में प्रवेश करके उनको धारण करता है विभक्ति तो गीता कह रही है प्रवेश करके धारण करना दस प्रातवा अनुप्रावेश उनकी रचना करके उनमें तो अनुप्रवेश कर गया तो ये ये जो है विशिष्टात्म सिद्धांत है तो जब अनुप्रवेश कर गया तो शरीर आत्मा तो सिद्ध हो गया और वहां क्या शरीर आत्मा नहीं है धर्मी और ब्रह्म की एकता हो गई ठीक है हो गई सब मानते हैं पर ऐसा मानने पर फिर क्या अंतर हो गया शरीर आत्मा नहीं सिद्ध होता है क्या नहीं सिद्ध होता है शरीर आत्म जो नहीं मानते वो ऐसा कहेंगे और जो धर्मी की और विशिष्ट की एकता मानेंगे वो कौन मानेगा जो शरीर आत्मा मानता है और बोलो ना चले चलो अभी और देखना भी जो आप बोले अभी वो वही हम ले जा रहे हैं आपको उसी जगह लेके चलते हैं चलिए कहा है देखो उस धर्मीभूत ब्रह्म तथा विशिष्ट वस्तु की एकता है तो यहाँ पर बोले विशिष्ट में विद्यमान अभी थे ना हाँ ब्रह्म में विद्यमान अच्छा इसलिए चेतन तथा अचेतन रूप विशेषण के प्रति धर्मीभूत जो ब्रह्म है वही तो विशिष्ट ब्रह्म है ना वही विशिष्ट ब्रह्म है उसका जो विशिष्ट ब्रह्म में भेद का अभाव है वह विशिष्टाद्वैत है तो विशिष्ट ब्रह्म वही है जो धर्मी है वही विशिष्ट ब्रह्म है ब्रह्म के विशेषण चेतन और अचेतन रूप जो भेद है यहां भी थोड़ा आपको लगेगा अटपटा कि चेतन और अचेतन रूप भेद यहाँ भेद किसको कहा चेतन और अचेतन को जबकि भेद का भाव आप जानते हैं ना आप ये सोचते होंगे कि चेतन और अचेतन में भेद रहेगा चेतन अचेतन रूप भेद कहते तो जो, जो वस्तु भिन्न होती है भिद्यते का व्यावर्तिये जो वस्तु व्यावृत होती है या भिन्न होती है उसको भेद कहते हैं तो इस विपत्ति के अनुसार भेद का क्या हो गया भिन्न वस्तु क्या हो गया भिन्न वस्तु हाँ जब तो संक्रमत में कहा जाता है ना कि ब्रह्म सकल भेदों से रही है ब्रह्म में कोई भेद नहीं है जीव जगत रूप कोई भेद नहीं है तो वहां भी भेद शब्द का प्रयोग जो है ना जीव जगत के लिए प्रपंच के लिए होता है है ना तो भेद कहीं अनोन्या भाव में आता है कहीं भिन्न वस्तु के लिए आता है संक्रमत में ऐसा बहुत जगह वहां भी भिन्न वस्तु के लिए भेद शब्द का प्रयोग होता है अच्छा आगे देखेंगे ब्रह्म के विशेषण चेतन और अचेतन रूप जो भेद है उसका निषेध नहीं होता अब सुनिए कि विशिष्ट ब्रह्म में क्या है कि ब्रह्म का विशिष्ट ब्रह्म से अभेद है अब देखना की ब्रह्म के विशेषण चेतन और अचेतन जो रूप जो भेद है इस भेद का निषेध नहीं होता क्यों निषेध नहीं होता क्योंकि यह लोक और शास्त्र से सिद्ध है चेतन अचेतन रूप भेद है। अभी हमने बोला ना वही ले चलेंगे इसके बाद में इस प्रकार विचार करने पर तत्व वाक्य में तत् और स्वम इन समान विभक्ति वाले पदों से किया गया संभाव्यमान भेद के निषेध का उपदेश सम्भाव्यमान क्या है आपका भेद सम्भाव्यमान क्या है जिसकी संभावना हो उसे क्या कहेंगे सम्भाव्यमान संभाव्यमान भेद का निषेध का उपदेश जब तत्व में समान विभक्ति है ना तत्त्वों में तो समान विभक्ति वाले पदों से क्या कहा जाता है अभेद अथवा भेद का निषेध भेद का जैसे देखना की सोयम या वही है तो समान विभक्ति वाले पदों से भेद कहा जाएगा कि भेद का निषेध किया जाएगा सोयम या वही है तत्व है ना ऐसा तद्योग दत्ता तो ऐसा जो है भेद का निषेध होता है तो समान विभक्ति वाले पदों से किया गया संभाव्य मान भेद के निषेध का उपदेश भेद के निषेध का उपदेश किया गया है तो पूर्वी शरीरत्मक चेतन जो शरीर रूप अचेतन से संश्रेष्ठ संश्रेष्ठ का संबद्ध या संयुक्त शरीरात्मक अचेतन से संबद्ध श्वेत केतु रूप विशेषण विशेषण मतलब आत्मा मतलब शरीर रूप अचेतन से संयुक्त कौन है संबद्ध कौन है आत्मा आत्माग्ञ ने श्वेत केतु शब्द है कि श्वेत केतु रूप विशेषण का बोध नहीं कराता है किंतु तत्पद का वाच्य जगत कारण सर्वज्ञ ब्रह्म लग गया तैसा ब्रह्म जगत कारण सर्वज्ञ वो कौन है तुम पद का वाच्य श्वेत केतु का अंतरियामी ही है ध्यान देना श्वेत केतु का अंतरियामी तुम पद का वाच्य हो गया श्वेत केतु तो है तुम पद का वाच्य उसका अंतरयामी लग गया अन्य नहीं है तो मतलब ये ध्यान देना कि ऐसा ध्यान देना कि श्वेत केतु के अंतर्यामी से अन्य जगत कारण ब्रह्म नहीं है ये बताने में तात्पर्य मतलब तेरा अंतर्यामी जगत कारण ब्रह्म ही है तो जीवांतर्यामी श्वेत केतु के अंतर्यामी और जगत कारण ब्रह्म के अभेद को बता रहा है वो वाक्य किसका अभेद बता रहा है जीवांतर्यामी श्वेत केतु के अंतरियामी नहीं जीवांतरयामी और जगत कारण के अभेद को बताता है ना मतलब श्वेत के अंतर्यामी और जगत कारण के अभेद को बता रहा है अच्छा इस भेद प्रकार भेद प्रकार का किया गया है है ना मतलब श्वेत के जगत कारण सर्वज्ञ ब्रह्म श्वेत केतु के अंतर्यामी से अन्य नहीं है इस प्रकार भेद का निषेध किया जाता है एकम या छोति उपादान ब्रम्ह से अतिरिक्त निमित्त कारण का निषेध करती है एक ही अतिथि है ना? तो एक ही अदिति है इसका मतलब क्या हुआ कि उससे अलग कोई निमित्त कारण नहीं, नहीं है कि उपादान ब्रह्म से अतिरिक्त निमित्त कारण का निषेध करती है तो अब देखिए जो है तत्वमसी समझ गए की वो क्या है कि, कि, कि किसका निषेध करती है वो भेद का निषेध करती है मतलब द्वैत का निषेध करती है द्वैत का हाँ तो द्वैत का निषेध रूप विशिष्टा द्वैत हो गया चलिए एकमितम या छंदोक श्रुति उपादान ब्रम से अतिरिक्त निमित्त कारण का निषेध करती है तो निमित्त तो और उपादान की एकता बताने में एकम में और या का ता है परमात्मा संकल्प विशिष्ट रूप से जगत का निमित्त कारण है और वही चेतना चेतन विशिष्ट रूप से उपादान कारण है इस प्रकार यहाँ भी विशिष्ट ब्रह्म का अभेद कहा जाता है अब आपने पूछा है तो हम उसी प्रसंग पे चलते हैं वापस आइये वक्त ये देख लो फिर वापस आए इनका जो प्रश्न है उसी पर चल रहे हैं में। लेकिन कारण कारण नहीं है, और, है। है और देखिएगा की ये जो है ना श्रुति क्या अहम मनुरभव सूर्य में ही मनु ही हुआ मई सूर्य हुआ ऐसा सर्वात्म भाव का प्रतिपादन करती है तद ही ऋषि सूर्य वामदेव महाराज को गर्भ में ही ज्ञान हो गया कि मैं ही मनु हुआ मैं ही सूर्य हुआ तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि मैं ही मनु यहाँ भी भी मनु, मनु तो अब ये द्वैत मत में जो अहम शब्द है ना ये परमात्म पर्यंत का बोधक नहीं है परमात्म पर्यत तर्थ का बोधक नहीं ये ध्यान रखिएगा और विशिष्ट में क्या है परमात्म पर्यं का बोधक है चलते हैं हमने निकाल लो तो लिया था कठ पढ़ाने के लिए तो चलो इनकी शंका है तो उससे वही चलते हैं कि ये इनके मन में रह जाएगी फिर तो कट तो मैंने निकाल रखा था निकालो फिर 501 पेज तो एक फीट के पे नीचे द्वैत अद्वैत आदि सिद्धांतों की मूलभूत श्रुति मिल जाएगा हाँ यहाँ से जो है ना आपको द्वैत अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत तीनों सिद्धांतों की मूल एक ही श्रुति है यत्री द्वैतम इव भवती तद इतर इतरम पश्यति आत्मैव यूतम त्वैत जिग्रती तर इतर इतरम श्रुणोती ऐसा है वहाँ पर यू सर्व आत्मा ऐसा आत्मा, आत्मा समझो इसको जब द्वैत जैसा होता है कैसा होता है जब द्वैत जैसा होता है तब तद वही देखो यहाँ पाठ है जब द्वैत यत्र कर्थ है जब जब द्वैत जैसा होता है तद कर तब इतर इतरम परिस्थिति मतलब इतर इतरकर्ता इतर कर्म को देखता है परिस्थिति है ना मतलब भिन्न दृष्टा भिन्न दृश्य को देखता है भिन्न दृष्टा हाँ भिन्न दृष्टा भिन्न दृश्य को देखता है कब जब द्वैत जैसा होता है होता है, तो भीन भीन है। ग्राता? गंद अच्छा और भिन्न श्रोता भिन्न शब्द को सुनता है कब जब द्वैत जैसा होता है ऐसा होगा तो क्या है की ग्राता भिन्न हो जाएगा और क्या है की वो गंध ग्रहण करने वाला भिन्न हो जाएगा गंध भिन्न हो जाएगी अलग अलग हो जाएगा और भिन्न दृष्टा भिन दृष्ट को देखता है तो दृश्य भिन्न हो गया दृष्टा भिन्न हो गया ऐसा यत्र अस्य कि जब अश कर ज्ञानी का सर्वम ज्ञानी का जब इस ज्ञानी का सब कुछ आत्मा ही हो गया सब कुछ क्या हो गया तो केन का तत्कर्थ तब केन का के द्वारा कौन देखेगा किसके द्वारा कौन देखना पड़ेगा हमको लगता है कि यहाँ पर कम होना चाहिए तो बाद में देख लेंगे किसके द्वारा किसको देखेगा क्योंकि तो इतरम कर्म आया है ना किसके द्वारा किसको देखे अभी थोड़ी देर में देखेंगे आगे चलिए एक पाठ द्वैतवादी संत अर्थ मिला आपको द्वैतवादी संवत अर्थ में ध्यान देना यत्र द्वैतम यु भवती यहाँ युव शब्द एव शब्द की जब द्वैत ही होता है जब तब भिन्न दृष्टा भिन्न दृश्य को देखता है द्रष्टा और दृश्य को भिन्न है ना एक तो है नहीं भिन्न ग्राता भिन्न गंध को ग्रहण करता है भिन्न श्रोता भिन्न शब्द को सुनता है लगाइए जब थी होता तब भीन भीन के है तब भिन्न ज्ञाता है भिन्न वस्तुओं को देखता है तो फिर वस्तु भी क्या हो गई भिन्न भिन्न कौन कौन ज्ञाता मतलब करता और करण करता करण और भिन्न वस्तुओ को जिस वस्तु को देखेगा वो कर्म करता करण कर्म सब भिन्न भिन्न हो गए ना और देखना ज्ञान भी भिन्न हो गया तो कर्ता कर, और करण कर्म भिन्न हुए ना कब जब द्वैत ही होता है तो भिन्न कर्ता भिन्न करण के द्वारा भिन्न कर्म को देखता है लग गया ये तात्पर्य तो इसका तो, तो ये द्वैतवादी कहेगा कि ये सब कुछ कब होता है जब द्वैत ही होता है तो इसका मतलब है इस रुचि से मत सिद्ध है क्या सिद्ध है क्यों जब सब कुछ आत्मा हो गया तो किसके द्वारा किसको देखेगा मतलब देखना सुनना होता ही नहीं है इसका मतलब क्या है वास्तविक क्या है द्वैत वास्तविक क्या है उसी में सब क्या है कि वस्तु स्थिति ज्ञात होती है चलिए किंतु जब इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया ये उत्तरार्ध का है तब कौन पूर्वाद उत्तरार्थ समझ जाओगे कि चलिए किंतु जब इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया तब कौन ज्ञाता किस कर्ण के द्वारा किस वस्तु को देखे वहां भी कम होना चाहिए पाठ श्रुति में इध एव अर्थ में है द्वैत मत के अनुसार पूर्वार्ध के द्वारा द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है पूर्वार्ध क्या है बोलो बोलो यत्र? यत्र इस्वीय है पूर्वार्ध अच्छा तो पूर्वार्ध के द्वारा ध्यान देना कर्ताकरण कर्म एक तो हो नहीं सकते हैं भिन्न भिन्न होते हैं समझना कर्ताकरण कर्म भिन्न होते हैं की एक होते भिन्न होते हैं तो भिन्न करता भिन्न कर्ण के द्वारा भिन्न कर्म को कब देखेगा जब क्या होगा द्वैत ही होगा तो वस्तु स्थिति कब होती है द्वैत में, में। कब होते है अद्वैत में तो कुछ होता नहीं कौन किसको देखे अच्छा तो लगाइए द्वैत मत के अनुसार पूर्वार्ध के द्वारा द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है तो उत्तरार्ध के द्वारा असंगत अद्वैत सिद्धांत का अनुवाद किया जाता है प्रतिपादन नहीं क्या अनुवाद जो तो लोक में प्रचलित है जब सब सर्व आत्मा वत् कंपस्त सब कुछ आत्मा ही हो गया तो किसके द्वारा किसको देखेगा देखना सुनना कुछ होता ही नहीं है तो ये असंगत बात है अद्वैत मत क्या हुआ जब सब कुछ आत्मा ही हो गया तो किसके द्वारा किसको देखेगा तो गुड़गोबर सब तो एक जी हो गया तो क्या ये असंगत सिद्धांत का अनुवाद किया जा रहा है इसका प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है बल्कि असंगत सिद्धांत का अनुवाद हाँ बताइए समझ में ये अच्छा अतः प्रस्तुत का तात्पर्य द्वैत में है इसी प्रकार समग्र वेद का तात्पर्य द्वैत में ही जानना चाहिए तो तो तो इसलिए क्या है पूरे वेद का तात्पर द्वैत में मानना चाहिए ऐसा अब देखना अब निर्विशेषता द्वैतवादी सम्मात शंकर तो सम्मा तथ देखना शंकराचार्य का द्वैतवादी क्या करते थे युवा क्या, क्या करते थे और ये शंकर अर्थ में वहाँ पर युवका जब द्वैत जैसा होता है जब द्वैत जैसा होता है तब भिन्न ज्ञाता भिन्न करण के द्वारा भिन्न वस्तु को देखता है लग गया किंतु जब सब कुछ आत्मा ही हो गया मतलब अपना स्वरूप ही हो गया तो कौन ज्ञाता किस करण से किसे देखे अपना स्वरूप ही हो गया तो अपने स्वरूप से अलग कोई ज्ञाता हुआ तो फिर कोई करण अलग हुआ कोई कोई दृश्य हुआ नहीं। कुछ नहीं अद्वित में कुछ नहीं है सब व्यवहार में है भेद में है तो अभी यहाँ पर ध्यान देना कि द्वैतम इव बहती इव लगाया है तो द्वैत जैसा होता है तो इव लगाने से द्वैत वास्तविक सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ इव लगाने से द्वैत होता है श्रुति द्वैतम बहुत अथवा द्वैतम इवती क्या कहती है बोलो द्वैतम तो द्वैतम भगवती नहीं कह कहकर तो जैसा होता है की द्वैत, द्वैत, द्वैत परमार्थ नहीं है द्वैत बात समझ में और वो उसी को परमार्थ मान रहा था कि उसी में व्यवस्था बनती है और उसमें आत्मा ही हो गया तो कोई किसी को देख सुन नहीं सकता है व्यवस्था भी गढ़ती है तो असंगत है वो और यहाँ युक्त शब्द के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि द्वैत परमार्थ नहीं है लग गया तो फिर क्या है कहते उत्तराध्य से अद्वैत स्वरूप स्थिति का कथन किया गया है कि सब कुछ आत्मा ही हो गया तो कोई कुछ ना कोई ज्ञाता है ना कोई गेय है ना कोई करण है कुछ नहीं है सब ब्रह्म में, लग गया कि उत्तराध्य से अद्वैत स्वरूप स्थिति का कथन किया गया है या निर्विशेषा द्वैती परमार्थ है जब कुछ भी नहीं रहता है ज्ञात कर्णत्व गेयत्व कुछ नहीं रहता है लगा तो अब सुनो यहीं पर अभी तो ये दो विदी आया आया अब चल रहा है ना तो वो देखो भेदने से ये के समर्थन में आ रही है भेदने से अधिक श्रुति ब्रह्म में नेह नाना अस्त किंचन ना इ, इ करते ब्रह्म में। नाना करते नाना तो नाना तो करते भेद किंचन करते थोड़ा ब्रह्म में थोड़ा भी भेद नहीं है ब्रह्म में ब्रह्म में नाना तो नाना कर नाना तो नाना तो मतलब भेद किंचन थोड़ा ब्रह्म में थोड़ा भी भेद नहीं है तो ये सूक्ति किसका निषेध कर रही है भेद का मतलब द्वैत का, का निषेध कर रही है द्वैत का निषेध कर रही है तभी तो वहाँ पर द्वैतम यू कहा गया कि द्वैत है क्या वास्तव में तभी तो द्वैत जब ये श्रुति द्वैत का निषेध कर रही है तो द्वित नहीं हो सकता है तभी वहाँ श्रुति द्वैतम भगवती नहीं कहती है बल्कि द्वैतम यु भगवती है बताती समझ में अब लगाइए इसको मृत्यु सा मृत्यु माप नोति या जो ब्रह्म में जैसा देखता है नाना युव है ना जो ब्रह्म में भेद जैसा देखता है या मतलब थोड़ा भी, भी भेद देखता है यु है ना जो ब्रह्म में भेद जैसा देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है मतलब संसार से संसार को प्राप्त करता है बार बार संसार में जन्मरण होता रहता है तो ये ये श्रुति भेदर्शन की निंदा करती है कि जब भेद जैसा देखेगा ना तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेगा तो भेद दर्शन से अच्छाई है या तो दोष है दोष है ना लगाइए उक्त उप्रुतिया भेद का निषेध भेद का निषेध करने वाली कौन श्रुति थी ऊपर बोलो और भेद दर्शन की निंदा करने वाली अच्छा अतः श्रुतियों का तात्पर्य निर्विशेषाद में ही है निर्विशेषाद न मतलब विशेषता मतलब विशेषण से रही थी या द्वैत से रहित है ना विशेषण से रही तो अब ये देखो अभी द्वैतवादी सम्मत और द्वैतवादी मुख्यता कौन है यहाँ मत हालाकि नयायी स्थान के सब है पर ये वेदांतवाकियों को लेकर अर्थ नहीं करते इसलिए इनको हमने नहीं, नहीं पकड़ा नहीं। अब ये द्वैता द्वैतवाद ये आ गया निम्बार्थ का ये निम्बार्थ का है भेदा भेदवाद ये भास्कर और यानो भी लेते हैं पर आजकल यही समझना निम्बार्ग का अंतर है नाम चेतना चेतना नाम बहुत श्रुतियां है ना भोक्ता भोग्यम प्रेर चमत्वा ऐसा अद्वैत प्रतिपादक है तत्वी अहम ब्रह्मी एकमय ब्रह्म सदमी एकमय तो द्वैत और अद्वैत प्रतिपादक मतलब द्वैत प्रतिपादक और अद्वैत प्रतिपादक अनेकियां होने पर भी उक्त एक ही बृहदारणक्रुति दोनों का प्रतिपादन करती है किसका और अद्वैत दोनों का दोनों करती है ना प्रतिपा अवैध प्रतिपा अनेक है पर यह श्रुति किसका प्रतिपादन कर रही है बोलो द्वैतम है दोनों का पता है में कि उक्त एक ही बृहदारणक्रुति दोनों का प्रतिपादन करती है पूर्वार्ध द्वैत का प्रतिपादन करता है उत्तरार्ध अद्वैत चुर्� का है तो ये क्या है कि दोनों का प्रतिपादन करती है मतलब दोनों का। का क्या है? ये नहीं। द्वीट हो गया यही आधार बनती सबका अब यहाँ पर थोड़ी समीक्षा चल रही है अब ध्यान देना जो द्विती है ना द्वैत मत में सुनो द्वैत मत में हर जगह द्वैत पर हर जगह सदैदी रेकमी तत्व यहाँ भी तस्वसी तस्मिन तस्मी तोमसी तेन तस्मत तो ये बताइए की अभेद्रुतियों का या मुख्यार्थ हुआ या गौड़ार्थ हुआ गौणार। गौणार्थ हुआ ना क्योंकि तत्वसी यहाँ तो प्रथमांत पद है ना और उसका गौड़ अर्थ तस् ऐसा करेंगे तो क्या होगा गौड़ अर्थित लिया गया मुख्यार्थ को छोड़कर क्या है की सें लक्षण किया कहीं है ना कहीं सप्तम में लक्षणा किया इस में वो वहां भी क्या है की वो गौड़ अर्थ कर देगा की अभेद परक श्रुतियों को गौण अर्थ का बोधक मानने के कारण द्वैत मत त्याज्य है लग गया अब जो निर्विशेषता द्वैत मत है ना तो जहाँ निर्विशेषाद की बात आई ना एकमय सदैव सोमिदम अग्राफी एकमय द्वितीय अद्वैतम ऐसे पर जहाँ पर आ आगे निर्गुण तो ठीक हो गया अब जो नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम भोगता भोग्यम प्रेर चमत्वा जहाँ पर द्वैत पर आती है ना तो कहते हैं श्रुति कल्पित सत्य का बोधक है किसका बोधक है मिथ्या का बोधक है ये कह देते हैं जहाँ अवेद पर आई तो उसको मानेंगे और जहाँ भेद्रुति आई तो कहते हैं तो मिथ्यार्थ का बोध कराती है तो श्रुति ऐसा कहती है मिथ्या क्या तो वो भी क्या करते हैं कि एक मतलब एक भाग को मानते हैं। तभी तो राहु मीमांसक कौन कहे जाते हैं मीमांसक राहु केतु राहु सिर को कहते हैं नहीं। नहीं। कि हाँ तो राहु मीमांसक है या शांकर वेदांति एक भाग को पकड़ते हैं नहीं एक चलो ऊप्रसंग नहीं है प्रसंग यहाँ नहीं है मतलब जब पूर्वोत्तर मीमांसाओं की एकता नहीं मानते तब ये बात कही जाती यहाँ नहीं कहना चाहिए हमको चलिए इतना जरूर है कि जैसे द्वैतवादी सूर्तियों के एक भाग को मानते हैं संपूर्ण भाग का समान आदर नहीं करते क्यों अभैद पर गोड अर्थ का बोधक मानेंगे तो उसका समान आदर हुआ नहीं। और ये क्या है कि जो निर्विशेषा द्वैतवादी निर्विशेषा द्वैत, द्वैत परस््रुतियों को तो मान लिया और जहाँ द्वैत पर श्रुति आई तो उसको कैसा किस अर्थ का बोधक मानते हैं से का या कल्पी का है ना? तो अब क्या आया एक, एक, एक है, है? सर्वई रहा में संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं वेदूर्ण वेद भगवान का ही प्रतिपादन करते हैं कोई मिथ्या या कल्पित अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते हैं और उसमें वेदांश सर्वे सर्वे वेदा यद परमान ये संपूर्ण वेद जिस प्राप्त परमात्मा का करते हैं भेद और परस्पर के कारण। नहीं है, है? तो भेद और अवेद परस्पर विरुद्ध होने के कारण दोनों को स्वीकार करने वाला भेदावेद मत भी क्या क्या भेदा वेद मत भी क्या है निम्बार्क मत देखो भेदावेद वाला ब्रह्म कैसा है शक्तिमान है ना तो कहते हैं शक्ति और शक्तिमान का अभेद कैसे शक्ति शक्तिमान को छोड़कर के कहीं नहीं रहती है इसलिए क्या है कि शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है ये कहते हैं तो ध्यान देना कि की मान जब कहेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ शक्ति का आश्रय अच्छा। तो शक्ति और शक्तिमान एक होता है क्या धन और धनमान एक होता है क्या तो शक्ति और शक्तिमान एक होगा क्या अच्छा फिर कहते हैं सत्य शक्तिमान को छोड़कर नहीं रहती इसलिए शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है तो जो जिसको छोड़कर के ना रह सके पृथ्वी की गंध पुष्प की गंध पृथ्वी की गंध पृथ्वी को छोड़कर नहीं रहती है तो क्या दोनों में स्वरूप एकता हो जाती है क्या तो इसी यहाँ स्वरूप एकता नहीं है बल्कि छोड़कर नहीं रहती है तो वो क्या है शक्ति उसका अपृत सिद्ध विशेषण सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है बताए इस बारे कि ना कि अवेद सिद्ध नहीं होगा क्या सिद्ध होगा अप्रस विशेषण सिद्ध होगा तो ये सब बातें आती हैं, बात है समझ में तो वो अप्रस विशेषण ना मान करके उसको क्या मानते हैं अभेद मान अभेद लेते हैं यही समस्या आ जाती है कि हर जगह भेद भी अभेद लगा देते हैं वो अब जैसे देखना ईसावादनिषद में आया था की उत्तर ये तन्य जति परमात्मा चलते हैं और नहीं चलते हैं दोनों बात आई तो चलते हैं तो विग्रह विशिष्ट रूप विग्रह विशिष्ट में चलते हैं और स्वरूपता ये विशिष्टा आया ना निवार्क मत में कहते हैं कि परमात्मा परस्पर विरुद्ध शक्तियों का आश्रय है परस्पर विरुद्ध शक्तियों का तो है। चलता है और नहीं भी चलता है कहीं प्रमाण क्या है तदय जती तय जती चलता है नहीं चलता है मतलब क्या विरुद्ध शक्तियों का आश्रय चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है तो ऐसा उनका है बताइए तो कौन चलता है कैसा परमात्मा विरुद्ध शक्तियों वाला अच्छा और कौन नहीं चलता है तो जिस रूप में चलता है उसी रूप में नहीं चलता है, है? चलने वाला कैसा है कैसे चलता है विग्रह विशिष्ट में और कैसे नहीं चलता है है ना? कैसे मतलब व्यापक परमात्मा कैसे नहीं चलता है सुरूपता और चलता कैसे तो है अच्छा तो ध्यान देना जिस रूप से चलता है यदि उसी रूप से न चले तब मानेंगे कि विरुद्ध रुको, रुको रुको रुको पहले एक बात हो जाने दो हमारी प्रश्न का उत्तर दो फिर आपको नहीं बात करना नहीं। जिस रूप से चलता है यदि उसी रूप से ना चले तो क्या मानेंगे विरुद्ध धर्म का आश्रय या विरुद्ध विरुद्ध शक्ति का आश्रय है ना विरुद्ध धर्म का आश्रय और जिस रूप से नहीं चलता यदि उसी रूप से चले तब उसको विरुद्ध धर्म का आश्रय कहेंगे तो ऐसा है क्या तो विरुद्ध धर्मों का आश्रय थोड़ा हुआ विरुद्ध धर्मों का आश्रय विरुद्ध धर्म परमात्मा में नहीं बात है इस बारे में तो विरुद्ध धर्मों का आश्रय नहीं हुआ ऐसा है अब आपके आपका क्या कहना है नहीं? भी नहीं भी नहीं भी नहीं नहीं? नहीं। तो तो मानते हैं सिद्धांत में सिद्धांत पे तो माने ध्यान देना सिद्धांत सुनिए जीव जो संसबद्ध जीव है ना तो बद्ध जीव स्वरूपता तो नहीं चलता शरीर विशिष्ट होकर ही चलता है ठीक है ठीक है ना अच्छा अब जैसे मुक्त आत्मा जब भगवत धाम जाती है तो सूक्ष्म सही रहता है सास में सूक्ष्म नहीं रहता है नहीं। वो भी गिरजा में छूटता है तो तो भी वो आ, आगे जाती है जीवात्मा आगे तो आगे क्या है कि वो प्रारब्ब तो सब खत्म हो जाता है ना वो क्या उपासना के प्रभाव से आगे जाती है और, और ये है अब मतलब ये समझना की जो बद जीव है वो सुरूपता नहीं चलते हैं विग्रह विशिष्ट मतलब उपाधि से चलते हैं तो सिद्धांत में माना जाता है कोई ऐसी बात है और बोलो चलिए फिर आगे अब ये यह यहाँ गया कि सभी दोषों से रहित सभी सिद्धांत है यही वेदों का प्रतिपाद्य है ये जो है सिद्धांत की तरफ से कहा गया ठीक है अब प्रसंगानुसार देखना भेद प्रतिपादक श्रुति भेद प्रतिपादक श्रुति देखेंगे ये जो आपकी जो शंका है ना द्वैत क्या है अद्वैत क्या है ये सब इसी संदर्भ में आने वाला है ना द्वैत अद्वैत इसमें आने वाला है देखिये हम तो कट निकाल दिया था कोई बात नहीं हो गया तो कर लो उसको देखेंगे नित्यो नित्या नाम। परमात्मा नित्यो में नित्य है मालूम है ना सुधी है नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम एक बहु नाम विधि राधि कामान द्वा सुपर्णाम खाया मालूम है कि बताने समझाना पड़ेगा हाँ हाँ मतलब शरीर रूप वृक्ष पर दो पक्षी विद शरीर रूप वृक्ष पर शरीर रूप वृक्ष पर दो पक्षी, पक्षी, पक्षी के समान समझ लेना शरीर रूप वृक्ष पर पक्षी के समान दो बैठे हैं जीव और ईश्वर इसमें जीव कर्म फल को भोगता है और परमात्मा केवल प्रकाशित होता रहता है देखता रहता है अच्छा तो अभी यहा पर आप देखेंगे दो ज्या ज्या मतलब ज्या क्या मतलब है तो सर्वज्ञ हाँ सर्वज्ञ और अज्ञा का अर्थ क्या है कि ज्ञा से भिन्न मतलब सर्वज्ञात अल्पज्ञ सर्वज से भिन्न अर्थात अल्पज्ञ दो अजो मतलब सर्वज्ञ ईश्वर और अल्पज्ञ जीव ये दोनों अजन्मा है उनमे ईस ईस है दूसरा का ऐसा अनिश नहीं? नहीं? हाँ मतलब एक समर्थ है दूसरा समर्थ है इसका तो असमर्थ दूसरा नहीं असमर्थ है भोक्ता भोग्यम प्रेरकार महत्व भोक्ता है जीव भोग्य प्रकृति और प्रेरक कौन है परमात्मा है इत्यादि श्रुतियां भेद का प्रतिपादन करती हैं किसका प्रतिपादन करती हैं भेद का अब अभेद प्रतिपादक श्रुति भेद प्रतिपादक श्रुति अब यहाँ पर तीनों मत आएंगे कौन निर्विशेषाद्वैत द्वैत और सविशेषाद ये तीनों तो इसी संदर्भ में द्वैत को आप समझेंगे अद्वैत को समझेंगे और जो प्रश्न होंगे आपके उत्तर दिए जाएंगे हाँ देखो देखो समय से आ जाओ कल है ना आपका समाधान करना चाहिए